की रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें प्राचीन काल में महाराज अशोक ने मानव मात्र के कल्याण के निमित्त धर्म तथा विद्या के विस्तार करने का निश्चय किया था यह बात सर्वविदित है मानव तथा ग्राम्य पशुओं के शारीरिक रोग निवारणार्थ भारत के विभिन्न स्थानों में अस्पताल पिंजरापोल आदि की स्थापना की थी एवं भेषज समूह का संग्रह तथा उसकी खेती की व्यवस्था कर सर्वसाधारण के लिए उन वस्तुओं को सहज प्राप्त बनाया था बौद्ध यतियों की सहायता से दवा तथा जड़ी बूटियों को देश विदेश भेजने तथा उसके प्रचार की व्यवस्था की थी साधुओं में दवा संग्रह कर रखने की रीति संभवतः तभी से प्रचलित हुई थी बाद में तंत्र युग में इस प्रथा का विशेष रूप से विस्तार हुआ आगे चलकर उससे साधुओं के आध्यात्मिक अवनति होते देखकर कर संहिताकारों द्वारा उनका विशेष प्रतिवाद किए जाने पर भी प्राचीन पंथी भारत से अभी तक उस प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पाया है दक्षिणेश्वर में रहते तथा तीर्थों में भ्रमण करते समय अनेक साधु संन्यासियों को इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त कर सदा के लिए भोग सुख में लिप्त होते देख श्री रामकृष्ण देव ने उनके भीतर भी धर्महीनता का अनुभव किया था हमें ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है क्योंकि श्री राम कृष्ण देव बहुधा हमसे कहा करते थे जो साधु दवा देता है झाड़ फूंक करता है रुपया लेता है भस्म तिलक आदि का विशेष आडंबर रहता है खड़ाऊ पहनकर मानो सा, साइन बोर्ड लगाकर दूसरों के समक्ष अपने को श्रेष्ठ साधु रूप से प्रचार करता रहता है उस पर कभी भी विश्वास न करना इस बात को सुनकर कोई यह न समझे कि तथा भ्रष्ट साधुओं को देखकर कर पाश्चात्य लोगों की तरह श्री राम कृष्ण देव साधु संप्रदाय का लोप कर देना ही उचित समझते थे क्योंकि इस विषय की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव को हमने समय समय पर यह भी कहते सुना है कि एक साधारण वेशधारी पेट भरने वाले वैरागी तथा एक सचरित्र गृहस्थ की तुलना करने पर पहले को ही श्रेष्ठ मानना पड़ता है क्योंकि योग आदि का कुछ भी अनुष्ठान न करते हुए भी केवल चरित्रवान रहकर भिक्षावृत्ति के द्वारा यदि वह अपने जीवन को व्यतीत कर देता है तब भी वह साधारण गृहस्थ की अपेक्षा त्याग के पथ पर इसी जन्म में बहुत दूर तक आगे बढ़ जाता है ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग देना ही श्री रामकृष्ण देव के समीप व्यक्तिगत चरित्र तथा कार्यों का मापक था उनका उपरोक्त कथन ही इस बात का अन्यतम दृष्टांत है यथार्थ निष्ठा सम्पन्न प्रेमी या ज्ञानी साधु को चाहे वे किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो श्री रामकृष्ण देव विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते थे इस संबंध में इससे पूर्व लीला प्रसंग में अनेक दृष्टांत दिए जा चुके हैं ऐसे महानुभावों की उपलब्धियों की सहायता से ही भारत में सनातन धर्म सजीव बना हुआ है उनमें से जो ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सिद्ध काम हो सब प्रकार के माया बंधनों से मुक्त हो जाते हैं उनके द्वारा ही वेदादिशास्त्र सप्रमाणित होते रहते हैं क्योंकि आप्त पुरुषों में ही वेद का विकास है इस बात को वैशेषिक आदि भारत के सभी दार्शनिक एक स्वर से कह गए हैं अतः गहन अंतर्दृष्टि सम्पन्न श्री रामकृष्ण देव के लिए इस तत्व को हृदयंगम कर उन्हें विशेष रूप से सम्मान प्रदान करना कोई विचित्र बात नहीं है अपने अपने मार्ग में निष्ठा भक्ति पूर्वक अग्रसर होने वाले साधुओं को विशेष स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर उनके साथ स्वयं सर्वदा अत्यंत आनंदानुभव करते हुए भी उनमें एक बात का सदैव अभाव देखकर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी विशेष दुखित होते थे वे देखते थे कि एक सा अनुराग लेकर सभी संप्रदाय के साथ समान रूप से उनके मिलने पर भी वे लोग उनके साथ उस प्रकार आचरण नहीं कर पाते थे भक्ति मार्ग के साधकों का तो कहना ही क्या अद्वैत मार्ग में अग्रसर सन्यासियों के भीतर भी उन्हें उस प्रकार का एक देशीपन देखने को मिलता था अद्वैत भूमि की उदार समता को प्राप्त करने के बहुत पहले ही वे लोग अन्य मार्ग के अनुयायियों को हीन अधिकारी मानकर समान रूप से घृणा या अधिक से अधिक एक प्रकार की अहंकारपूर्ण करुणा की दृष्टि से देखते देखने लगते यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर उन व्यक्तियों में इस प्रकार के परस्पर विद्वेष को देखकर उदार हृदय श्री रामकृष्ण देव को महान कष्ट होता था तथा इस प्रकार एक देशीपन का उद्भव धर्महीनता के कारण ही हुआ है यह समझना भी उनके लिए बाकी नहीं रह जाता था